तो जो चिकित्सा विज्ञान है और आप जिस तरह चिकित्सा विज्ञान को प्रस्तुत करते हैं उसकी कुर्सी बैठक इसमें शायद है जहां तक चिकित्सा विज्ञान शरीर ज्ञान की बात है विज्ञानी शरीर को पहचाने होंगे मेरे तंत्र मेरे विचार से मेधस तंत्र से लेकर फेफड़े तंत्र तक ठीक है ना तो फेफड़े तंत्र से लेकर वृक्ष तंत्र तक जितने भी तंत्र ना ठीक है थेका? आ, इन सभी तंत्रों तंत्रों को आ, जैसा भी अभी पढ़ाते हैं आ, शरीर के संबंध में शरीर शास्त्र के संबंध में पढ़ाते हैं संभव है उसको जीव शास्त्र भी मान लेते हैं या क्या क्या तो कहते हैं हम नहीं जानते हैं उसको मनुष्य शास्त्र भी मानते होंगे एक जगह में आप आपके अनुसार आप अभी बोले वही प्रचलित विज्ञान के अनुसार आपके अनुसार माने प्रचलित विज्ञान के अनुसार मेरे अनुसार मन मध्यस्थ दर्शन के अनुसार ऐसा अपन पहले से एक एक सुगम परिस्थिति को बना ले तो उस आधार पर क्या होती है शायद कोषाओं में प्राण कोषाओं में मनुष्य को खोजने की कार्यक्रम चल रहे है ये बात स्पष्ट किया आपने ठीक है तो वो जो हमारे अध्यात्मवादी थे आत्मा परमात्मा को लेकर के और जीवन को बताना चाहता रहा वो भी फेल हुए ये भी फेल हुए वो जैसा फेल हुए उससे अच्छा ये फेल हुए ये जितने अच्छे फेल हुए उससे अच्छा वो फेल हुए <laughs> <laughs> दोनों का बराबर ही है इसमें कोई कोई ज्यादा बत्तीस से चौतीस दांत हो गया ऐसा नहीं है बत्तीस है ही दोनों का दोनों का बत्तीस ही बाहर है ऐसा है क्या जीवन का व्याख्या ना तो अध्यात्म विधि से हो पाई न भौतिकवादी विधि से हो पाई यही तो रिक्तता है मेरे आंसर यदि कोई भी एक विधि से जीवन का व्याख्या हो जाती जीवन का स्वरूप समझ में आ जाती समझाने की विधि तैयार हो जाती उसके बाद हम जहाँ जिस दीनहीन स्थिति में पहुंच रहे हैं दुर्गति में पहुंच रहे हैं अनिश्चित अनिष्ट घटना के कवलित होने के जगह में जा रहे हैं यहां हम नहीं पहुंचते इसके बदले में अवरे कहीं पहुंचते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं ठीक है तो उसका मूल ध्रुव क्या है धरती बीमार होना धरती बीमार होने के बाद आप क्या कर दोगे विज्ञान क्या करेगा ज्ञाने क्या करेगा मध्यस्थ दर्शन क्या करेगा ठीक <laughs> है धरती बीमार होने के बाद कौन रिपेयरिंग करेगा कितना आसान गेम नहीं है हाँ ये मध्यस्थ दर्शन इस बात का तो अपना दावा लेकर के खड़ा है तो मध्यस्थ दर्शन के अनुसार जीवन मनुष्य यदि अपने को व्याख्या कर लेता है व्याख्या करने में समर्थ हो जाता है शिक्षा विधि से उस स्थिति में जिस, जिस तरीके से मानवीतापूर्ण विधि से जीना बनता है उसमें धरती को घायल करने वाला कार्य तो बंद हो जाएगी ये बात की सच्चाई है वो वतने की तो दवाई लेके चला है और रह गया कि वो घायल हुआ भाग भरना वो धरती भरेगी उसको दर्शन तो भरेगा नहीं सर अभी अभी मैं अभी भी कंफ्यूज हो रहा हूँ चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में कि प्रकृति चिकित्सा विज्ञान काफी हद तक शरीरगत समस्याओं का निराकरण कर चुका है हाँ क्या प्रतिभा तो इसमें, इसमें, इसमें इस संदर्भ में मध्यस्थ दर्शन को कहा पे फीडबैक शरीर शरीर है बाबा जीवन जीवन है अस्तित्व अस्तित्व ही है ये तीन मुद्दा समझ में आता है इस तीनों के बीच में है विकास, विकास क्रम विकास जागृतिक्रम क्रम जी जागृति कितना मुद्दा हुआ ठीक है अस्तित्व है ही उसको आप नहीं बनाओगे मैं नहीं बनाऊंगा हमारा दर्शन नहीं बनाएगा जो दर्शन वही है जो है उसका हम दर्शन किया है जो नहीं है उसका हमने दर्शन नहीं किया है ठीक हो गया जो नहीं है उसको आपको दर्शन, आपका दर्शन बताता है भौतिक दर्शन ठीक है आप बोलते हो नहीं था उसको हम करते हैं हम कहते हैं जो थी उसी को हम करते हैं दोनों में अंतरित नहीं है नहीं है उसको आप कर ही नहीं सकते ना हम कर सकते हैं कितना एक ताल ठोकू कार्यक्रम है ये सोचने की बात है कि नहीं है तो जो इसमें जो है आगे चल करके जब आपको जरूरत होगी तब हम सोचेंगे अभी जो जहां तक शरीर ज्ञान के बारे में हमारा सहमति यही है अभी तक शरीर को विज्ञानी भी काफी अच्छी ढंग से समझे इसमें कोई शंका नहीं इसके पहले विज्ञान के पहले जो आयुर्वेद विद जो शरीर को समझते थे उससे भी सुस्पष्ट रूप में कई चीज को समझे है इसमें हमारा सहमति है ठीक है जहा तक मिशन से और समझ में आता है वो सभी चीज समझे है ठीक है मिशन से जो समझ में नहीं आता है उसको ये समझते नहीं ठीक बात है गई एक दूसरा बात यह है तो वैतिक का क्या मतलब होता है प्राण कोशाओं का विरोधी यही बनता है उसके लिए हिंदीकरण किया है प्राण रक्षक ये अच्छे आदमियों का काम है कि नहीं है मैं आपको एक सेंस बताया एक शब्द की तर्जुमा की बात किया हम कितने अच्छे आदमी हैं उसको प्राण रक्षक दवाई प्रयोग किया है हिंदी में उसमें लिखा प्राण नाशक दवाई वो लिखा है उसमें लिखा जो एंटीबायोटिक का जो सेंस होता है प्राण नाशक दवाई है हम क्या कहते हैं प्राण रक्षक दवाई दोनों कितना समीचीन है कितना समय चीन नहीं रहे सोच लो हम कितने अच्छे आदमी हैं ठीक है एक बात आपको इंगित कराना चाह इसमें क्या देखा गया ये तो पता चला कि इनके प्रयोगों में ये देखे गए जो बैक्टेरिया जो, जो मिलती है उसके ऊपर जो दवाइयां डालते हैं जिससे वो मर जाता है उसको उस रोग के लिए रेकमेंड करते हैं साथ में लिखे रहते हैं तो इसको ज्यादा प्रयोग नहीं करना है कर ज्यादा प्रयोग करने से बहुत हानि पहुंचाता है ये भी लिखे रहते हैं ठीक बात है ये होता क्या है क्रिया क्या होता है भाई ये जो प्राण नाशक जो ये जो, ये, जो ये कीट रहता है मैंने जो स्वस्थ प्राण कोशिकाओं को जो हलाकान करने वाले जो सूत्र आते हैं और एक को मारते तक में हजार को अस्वस्थ कोषाओं को भी मारा रहता है यही एंटीबायोटिक इसका प्रमाण कैसे मिलता है नहीं उसको हम लोगों ने देखा एक क्या तो, क्या, तो क्या तो कहते हैं निमोनिया दूसरा क्या होता है टाइफाइड टाइफाइड नाम की एक रोग को मानते है उस, उसमें आतों में ज्वर होता है उसमें ऐसा आयुर्वेद के अनुसार और उसमें हाथों में छोटी छोटी छाली हो जाती हैं, उसके बाद उसे ज्वर पैदा होता है वो दीर्घकालीन ज्यादा दिन रहने वाले ज्वर मानते हैं, उसके लिए अलग चिकित्साएं लिखी हुई है अब वो अलग है उसके लिए एंटीबायोटिक प्रयोग किया जाता है प्रयोग करने के बाद वो आदमी जो एक प्रकार से अधमरा जैसा ही होता है ठीक हो गए ये देखा गया और उसको हम आयुर्वेद औषधियों से भी चिकित्सा देते हैं ठीक है जबकि रोग का दो कहीं ना कहीं तो स्वस्थ एकदम जैसा स्वस्थ जैसा तो होता नहीं है किंतु उससे बहुत ज्यादा स्वस्थ दिखते हैं। इसको हम लोगों ने 20 जगह में प्रयोग करके देखा है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वर्तमान में आयुर्वेदिक सिस्टम ज्यादा अच्छा है ना, वो ठीक है यहाँ यदि कंक्लूजन आया है एलोपैथी है या होम्योपैथी है इनके कम्पेरिजन में वो ठीक है तो हमारा कहना ही है हम यदि ऐसा कंक्लूजन निकाल लिए है तब तो उसके अलग टैक्स होते हैं तो कैसे शरीर को भावी रोगों भविष्य भा, भा, में होने वाले रोगों से बचाया जा सकता है एक विधि वो बनता है रोग आई गया है उसको तत्काल कैसे शमन किया जाए रोग या साध्य रूप धारण कर लिया जाए उस स्थिति में हमको क्या क्या करना चाहिए उस ढंग से तीन चरण में इसके बारे में एक अच्छी एक पैट पैदा किया जा सकता है ठीक है और इसके लिए अलग से ही एक वो होगा मीटिंग होगा आप हमारे बीच में इसको फैसला किया जा सकता है ठीक है ये